पुराण वायवी संहिता उस कमल की कर्णिका में पीठ का से छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः उसका पूजन करें। उस लिंग का सोधन करके पहले शास्त्री विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए फिर आसन देह पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगभ्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुंकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके विल्वपत्र लाल कमल श्वेत कमल नील कमल, अन्यान्य सुगंधित पुष्प पवित्र एवं उत्तम पत्र द्वारा तथा दुर्वा आदि अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर जथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें फिर धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें उस व्रत में विशेषता वे सभी वस्त्र में देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो श्रेष्ठ हो और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हो पत्र उत्पल और कमलों की संख्या एक एक हजार होनी चाहिए अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या एक होनी चाहिए इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूलकर भी न छोड़े सोने का बना हुआ एक ही कमल एक सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है वे जितने मिलें उतने ही चढ़ाने चाहिए अष्टांग अर्घ उत्कृष्ट माना जाता है धूप और आलेप चंदन के विषय विशे में विशेष बात यह है वामदेव नामक मुख में चंदन तत्पुरुष नामक मुख में हरताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगरू का धूप देना चाहिए तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगरू के धूप का विधान है वामदेव के लिए गुंगुल सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए सरकरा, मधु कर्पूर कपिला गाय का घी चंदन का चूरा तथा अगरू नामक काष्ट आदि का चूर्ण इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है प्रथम आवरण में गणेश कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीयावरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए तृतीयावरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय है पंचम पंचमावरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः दस दिगालों उनके अस्त्रों और अनचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समस्त ज्योतिर्गणों की सब देवी देवताओं की सभी आकाशचार्यों की पाताल वासियों की अखिल मुनीश्वरों की योगियों की सब यज्ञों की द्वादश सूर्यों की मातृकाओं की गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है